बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन एस ऐसो प्रवचन नंबर 115 भाग पंद्रह वृक्ष पर टंगा हल नंगल द्वितीय दृश्य श्रावस्ती का एक निर्धन पुरुष हल चलाकर किसी भांति जीवन यापन करता था वह अत्यंत दुखी था जैसे कि सभी प्राणी दुखी फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी वह संयस्त हुआ किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को विहार के पास ही एक वृक्ष पर टांग दिया अतीत से संबंध तोड़ना आसान भी तो नहीं चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो ना हो तो छोड़ना शायद और भी कठिन होता है सं्यस्थ हो कुछ दिन तो वह बड़ा प्रसन्न रहा और फिर उदास हो गया मन का ऐसा ही स्वभाव है द्वंद्व एक अति से दूसरी अति इस उदासी में वैराग्य से वैराग्य पैदा हुआ वो सोचने लगा इससे तो ग्रस्थी बेहतर थी ये कहां की झंझट मोल ले ली इस सं्यस्थ होने में क्या सार है इस विराग से वैराग्य की दशा में वह उस हल को लेकर पुनः ग्रस्त हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही उसे अपनी मूढ़ता दिखी उसने खड़े होकर ध्यानपूर्वक अपनी स्थिति को निहारा कि मैं यह क्या कर रहा हूं उसे अपनी भूल समझ आई पुनः विहार वापस लौट आया फिर यह उसकी साधना ही हो गई जब जब उसे उदासी उत्पन्न होती वो वृक्ष के पास जाता अपने हल को देखता और फिर वापस लौट आता भिक्षुओं में उसे बार बार अपने हल नंगल को देखते और बार बार नंगल के पास जाते उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया लेकिन एक दिन वह हल के दर्शन करके लौटता था कि अर्त्व को उपलब्ध हो गया और फिर उसे किसी ने दोबारा हल दर्शन को जाते नहीं देखा भिक्षुओं को स्वभावता जिज्ञासा जगी इस नंगलकुल को क्या हो गया है अब नहीं जाता उस वृक्ष के पास पहले तो बार बार जाता था उन्होंने पूछा आवुस नंगलकुल, अब तू तो उस वृक्ष के पास नहीं जाता बात क्या है नंगलकुल हंसा और बोला जब तक आसक्ति रही अतिश से जाता था जब तक संसर्ग रहा तब तक गया अब वह जंजीर टूट गई मैं अब मुक्त इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान से का बनते यह नंगल झूठ बोलता अर्हत्व प्राप्ति की घोषणा कर रहा है। यह कहता मैं मुक्त हूं भगवान ने करुणा से उन भिक्षुओं की ओर देखा और कहा भिक्षुओं मेरा पुत्र अपने आप को उपदेश दे प्रवजित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया है। उसे जो पाना था उसने पा लिया और जो छोड़ना था छोड़ दिया है। वह निश्चय ही मुक्त हो गया तब उन्होंने ये दो सूत्र कहे अतना चोदयताम पटीवासे अत्तमतना सोअत्तो अत्त सातिमा सुखम भिक्खु बिहासी अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मा संजमत्म असम भद्रम वाणिजो जो आप ही अपने को प्रेरित करेगा जो आप ही अपने को संलग्न करेगा वह आत्मगुप्त अपने द्वारा रक्षित स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा वह मुक्त हो जाता है मनुष्य अपना स्वामी आप है आप ही अपनी गति है इसलिए अपने को संयमी बनावे जैसे सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है पहले दृश्य को समझ लें प्यारा दृश्य एक निर्धन आदमी बुद्ध के विहार के पास ही अपना हल चला के छोटी मोटी खेतीबाड़ी करता था निर्धन था बहुत किसी भांति जीवन यापन होता था दो सूखी रोटी रोटी मिल जाती थी फटे पुराने वस्त्र नंगा नहीं था रूखी सूखी रोटी भूखा नहीं था मगर जीवन में और कुछ भी न था एक गहन बोझ की तरह जीवन को ढोरा था वह अत्यंत दुखी था जैसे कि सभी प्राणी दुखी हैं गरीब दुखी हैं गरीबी के कारण नहीं क्योंकि अमीर भी दुखी जो हार गए वो दुखी हैं हारने के कारण नहीं क्योंकि जो जीत गए वो भी दुखी बुद्ध कहते हैं यहां सभी दुखी हैं मनुष्य होने में ही दुख समाया हुआ है इसलिए तुम झूठे कारणों पर मत अटक जाना तुम ये मत कहना कि मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं यही तो भ्रांति तो जो आदमी सोचता है मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं तो वह अमीर होने में लग जाता है फिर अमीर होके एक दिन पाता है कि जिंदगी अमीर होने में बीत गई और दुखी में उतना का उतना हूं शायद थोड़ा ज्यादा हो गया हूं क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा दुख भी नहीं खरी सकता गरीब की हैसियत कितनी अमीर आदमी ज्यादा दुख खरी सकता है उसकी हैसियत ज्यादा गरीब आदमी की दुख में भी तो क्षमता होती ना अब एक आदमी गरीब है तो बैलगाड़ी में चलेगा हवाई जहाज में उड़ने का दुख नहीं जान सकता कैसे जानेगा वो तो कोई हवाई जहाज में उड़े तब विरला परिवार के एक महिला को कोई मेरे पास लाया उसकी कठिनाई क्या थी उसकी कठिनाई थी हवाई जहाज में उड़ने में उसे बड़ा भय लगता और रेलगाड़ी में वो चल भी नहीं सकती वो प्रतिष्ठा से नीचे अब ये दुख कोई गरीब कैसे जानेगा और हवाई जहाज में उड़ने में डर लगता पसीना पसीना हो जाती हृदय की धड़कन बढ़ जाती ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और रेलगाड़ी में चले कैसे अब ये दुख कोई गरीब जान सकता है? ये बहुत मुश्किल है मामला गरीब को ये दुख कहां गरीब झोपड़े में रहने का दुख जान सकता है महलों में रहने का दुख अमीर ही जान सकता है गरीब नहीं जान सकता है। गरीब रूखी सूखी रोटी का दुख जानता है अमीर सुस्वादु भोजनों का दुख जानता है यहां मेरे पास जितने अमीर आते हैं उनके दुख अलग जो गरीब आते हैं, उनके दुख अलग गरीब के दुख भी बड़े दीनहीन होते लड़के को नौकरी नहीं लग रही अमीर का दुख यह होता है कि लड़का शराब पी रहा अभी बड़े अलग दुख है गरीब का लड़का शराब पिए तो पिए कहां से नौकरी ही नहीं लगी है अभी अभी शराब तो बड़ी आगे की मंजिल है एक महारानी मुझसे मिलने आई कुछ दिन पहले उनका लड़का दिन भर नशा किए पड़ा रहता और काम ही नहीं करता कुछ उठ भी नहीं सकता बिस्तर से इतना नशा किए रहता महारानी का लड़का है मैंने कहा ये योग्य भी है कोई गरीब का लड़का नहीं गरीब का लड़का होता तो कुछ और तरह के दुख झेलता अमीर का लड़का है तो यही दुख झेलेगा अब धीरे दीर धीरे तो और तरह के ड्रग्स में पड़ गया है शराब से अब काम नहीं चलता शराब इतनी पी डाली कि अब शराब से नशा नहीं होता अब तो शराबी बह रही उनके खून में अब तो मच्छर भी उनको काटते होंगे तो नशा चढ़ता होगा तो अब उसको और ड्रग्स चाहिए एलएसडी, अब गरीब ने तो एलएसडी का नाम भी नहीं सुना मारी जो आना गरीब ने तो ये नाम भी नहीं सुना और अब मुंह से लेने से काम नहीं चलता अब वो अपने को खुद इंजेक्शन मारता रहता यह आखिरी दशा है बस उठ के सुबह से इंजेक्शन मार लिया फिर पड़ गए फिर जब होश आया फिर एक इंजेक्शन मार लिया अब उसकी हालत खराब होती जा रही रोज रोज खराब होती जा रही अब महारानी मुझसे कहती थी कि क्या करूं इसको अमरीका ले जाऊं कहा अमरीका ले जाने से क्या होगा अमरीका तो इसका यहीं आ ही गया अमरीका में यही हो सकता था ये तो इसने कर ही लिया अब इसको वहां कहे के लिए ले जाना नहीं उनका चिकित्सा के लिए यह वहां जाके और बिगड़ेगा क्योंकि वहां और विकसित ड्रग उपलब्ध हो गए मैंने अमरीके ले जाओ तो कैलिफोर्निया ले जा गरीब के दुखें छोटे मोटे अमीर के दुख और बड़े क्योंकि वो ज्यादा दुख खरीद सकता है उसका फैलाव बड़ा है वो दुखों में चुनाव भी कर सकता है ये दुख लें कि वो दुख लें कौन सा दुख खरीदे भारतीय दुख खरीदे कि विदेशी दुख खरीदे किस तरह का दुख खरीदे अब गरीब आदमी तो भारतीय दुख खरीद सकता है अमीर आदमी विदेशी दुख खरीद लेता गए पश्चिम और एक विदेशी स्त्री से विवाह कर ला ये विदेशी दुख ये बहुत कठिन दुख है मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर एक अमेरिकन युवती से विवाह करके आ गए अब बड़े सात साल साथ रहे मेरे पड़ोस में ही रहते थे जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पास ही रहते उनका दुख 24 घंटे वही हर चीज में दुख क्योंकि जब अमेरिकन स्त्री से शादी किया तो फिर अमेरिकन लहजा चाहिए अब अमेरिकन स्त्री है वो शराब भी पीएगी, सिगरेट भी पीएगी, अभी इनको बहुत कठिन मालूम पड़े कि स्त्री और सिगरेट पिए और इनके सामने फूक रही और इनसे घर में काम भी करवाए क्योंकि अमरीका में तो 50-50 प्रतिशत काम है ठीक भी है जब अमरीकन स्त्री ली तो अमरीकन दुख भी लेना पड़ेगा ना तो काम बांट दिया उसने एक दिन मैं नाश्ता बनाऊंगी एक दिन आप बनाए अब बना रहे हैं पकोड़े सुबह से और आंखें उनकी धुआं दे रहे हैं वो मुझसे पूछते क्या करूं मैंने कहा इसमें कुछ करना नहीं है तुम विदेशी दुख लिए हो तुम्हें देशी दुख नहीं जचा फिर वो शाम को खेलने भी जाएगी टेनिस इनको वो चिंता लगे कि वो टेनिस खेलने गई उसको तो खेलने दो भी खेलने की बात नहीं वो मुझसे कहें वहां लोगों के गले में हाथ डाल के घूमती तो विदेशी दुख तो विदेशी दुख है कठिनाइयां हैं गरीब अपनी सीमा में जीता किसी तरह अमीर हो जाता तब उसको पता चलता कि तो मामला बिगड़ गया ये कहां से कहां पहुंच गए यहां हमारे वैराग्य वो राधा के प्रेम में पड़ गए अब राधा है इटालियन इटालियन मतलब विदेशियों में भी विदेशी अब उनको भारी कष्ट अब उनको 24 घंटे इसी की फिक्र रहती कि राधा कहां किससे बात कर रही किसके हाथ में डाल के घूमने चली गई मैंने उनसे कहा वैराग तुम गरीब घर के आदमी हो तुम अपनी सीमा में रहो तुम कोई भारतीय दुख खरीदो तो आदमी बड़ा दुखी था बुद्ध कहते हैं दुखी होना ही आदमीयत है इसमें कारण मत खोजना कि यह कारण वह कारण आदमी जहां भी होगा दुखी होगा जब तक आदमी के पार ना हो जाए तब तक दुखी होगा आदमीयत कारण है तो तुम दुख बदल ले सकते हो मगर इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। यह बुद्ध की ज्योति पढ़ने का क्या मामला है अपने खेत में चलाता होगा हल बुद्ध बुद्धवां से रोज निकलते होंगे वो बिहार के पास ही खेतीबाड़ी करता था देखता होगा रोज बुद्ध को जाते ये शांत प्रतिमा यह प्रसाद पूर्ण व्यक्तित्व खड़ा हो जाता होगा कभी कभी अपने हल को रोक कर, दो क्षण आंख भर के देख लेता होगा फिर अपने हल में जुट जाता होगा ये रोज होता रहा होगा जैसे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है रस्सा आता रहे जाता रहे करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रोज रोज देखता होगा फिर और ज्यादा ज्यादा देखने लगा होगा फिर बुद्ध जाते होंगे तो पीछे दूर तक देखता रहता होगा जब तक आंख से ओझल ना हो जाए फिर धीर धीरे धीरे प्रतीक्षा करने लगा होगा कि आज अभी तक आए नहीं कब आते होंगे फिर किसी दिन ना आते होंगे तो तलफ लगती होगी लगता होगा कि आज आए नहीं कभी ऐसा भी होता होगा कि बुद्ध होंगे बीमार नहीं गए होंगे भिक्षा मांगने तो शायद आश्रम पहुंच गया होगा कि एक झलक वहां मिल जाए फिर बुद्ध को देखते देखते बुद्ध के और भिक्षु भी दिखाई पड़ने शुरू हुए होंगे ये बुद्ध अकेले नहीं है हजारों इनके भिक्षु हैं और सब प्रफुल्लित मालूम होते हैं सब आनंदित मालूम होते हैं मैं ही एक दुख में पड़ा मैं कब तक इस हल बखर में ही जुता रहूंगा ऐसे विचारों की तरंगें आने लगी होंगी इन्हीं तरंगों में एक दिन बुद्ध की बंसी में फंस गया होगा फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी एक दिन लगा होगा मेरे पास है क्या इस आदमी के पास सब था राजमहल थे खोजबीन की होगी पता लगाया होगा यह आदमी कैसा लगता इतना प्यारा और इतना सुंदर और है भिकारी लगता सम्राटों का सम्राट चाल में इसकी सम्राट का भाव है भाव भावभंगिमा इसकी कुछ और है ये होना चाहिए राजमहलों में ये यहां क्या कर रहा आदमी पता लगाया होगा पता चला होगा सब था इसके पास सब छोड़ दिया इसको विचार उठने लगे होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं ये एक हल है ये नंगल बस यही मेरी संपत्ति है और मेरे पास है क्या छोड़ने को मैं भी क्यों ना इस आदमी की छाया बन जाऊं मैं भी क्यों ना इसके पीछे चल पड़ू एक हाथ बूंद शायद मेरे हाथ भी लग जाए जो इसका सागर है उसकी और जब इतने लोग इसके पीछे चल रहे हैं और पा रहे हैं माना कि मैं अभागा हूं लेकिन फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए धीरे धीरे रस लगा होगा राग लगा होगा धन्य भागी हैं वे जिनका बुद्धों से राग लग जाए जिनको बुद्धों से प्रेम हो जाए क्योंकि उनके जीवन का द्वार खुलने के करीब है फिर तो एक दिन संन्यास्त हो गया किंतु सं्यस्त होते समय उसने अपने हल नंगल को बिहार के पास ही एक वृक्ष पे टांग दिया सोचा होगा कि क्या भरोसा अनजान रास्ते पे जाता हूं जचे न जचे आज उत्साह में उमंग में हूं कल पता चले कि सब फिजूल की बकवास है अपना नंगल तो संभाल कर रख दो कभी जरूरत पड़ी तो फिर लौट आएंगे रास्ता कायम रखा लौटने का कि कभी अड़चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि सब खत्म करके आ गए फिर लौटने मुश्किल हो जाए तो बिहार के पास ही एक झाड़ पर ऊपर संभाल के अपने नंगल को रख दिया ये प्रतीक है इस बात का इसी तरह हम अपने अतीत को संभाल के रखे रहते संस्त भी हो जाते हैं तो अतीत को संभाल कर रखते हैं कि लौटने के सब सेतु ना टूट जाए जेन फकीर रिंझाई अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने पूछा सुन तू संस्त होना चाहता है पहले तीन चार सवालों के जवाब दे दे कहां से आता है रिंझाई ने कहा जहां से आता हूं वहां से बिल्कुल आ गया हूं इसलिए उस संबंध में कोई जवाब नहीं दूंगा गुरु ने पूछा छोड़ मुझे चावलों में बहुत रस है वहां चावल के क्या दाम है जहां से तू आता रिंझाई ने कहा सुन है चावल के दाम जरूर वहां कुछ जरूर कुछ होंगे लेकिन मैं वहां से आ गया हूं और जहां से मैं आ गया हूं वहां के चामलों के दाम में हिसाब में नहीं रखता उसकी स्मृति नहीं रखता गुरु ने कहा एक बात और किस रास्ते से आया कहां कहां होकर आया रिजाई ने कहा फिजुल की बात है पूछ रहे और मैं जानता हूं कि आप क्यों पूछ रहे आप मुझे भड़काएं मत आप मुझे उत्तेजित ना करें लेकिन यह मेरा नियम रहा कि जिस पुल से गुजर गए उसे तोड़ दिया जिस सीढ़ी को पार कर गए उसे गिरा दिया क्योंकि लौटना कहां है लौटना है ही नहीं आगे जाना है। तो गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तू तो ठीक ठीक सन्यास्त होने के योग्य मगर इतनी योग्यता तो कब होती बड़े मुश्किल से होती जो अतीत को तोड़ देता वही सन्यासी जो अतीत में अपना घर नहीं रखता वही ग्रस्त नहीं जो कहता जो गया गया, तो जो है है, जो यहां है और अभी है तो यह कथा प्रतीक प्यारा है कि गरीब आदमी और तो कुछ था उसके पास कोई तिजोरी नहीं थी कोई बैंक बैलेंस नहीं था कुछ भी नहीं था एक नंगल था एक हल था उसको रख आया कि कभी जरूरत पड़े तो एकदम असहाय ना हो जाऊं अतीत से संबंध तोड़ना बड़ा कठिन है चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो ना हो तो छोड़ना और भी कठिन है क्योंकि लगता है गरीब आदमी हुए यही तो एक संपदा है छोटी सी यही चली गई तो फिर कुछ ना बचेगा अमीर तो शायद कुछ छोड़ भी दे क्योंकि उसके पास और बहुत कुछ है इतने छोड़ने से कुछ हर्चा नहीं आमिर शायद धन भी छोड़ दे क्योंकि वो जानता है उसके परिवार के लोग भी धनी कल अगर लौटेगा अपना धन नहीं होगा तो भी अपने परिवार का लोगों का धन होगा अमीर तो शायद सब छोड़ दे क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी है क्रेडिट भी है कल अगर लौट के आएगा तो प्रतिष्ठा से भी जी लेगा उधार भी मिल जाएगा लेकिन गरीब आदमी उसके पास तो हल है दो पैसे कोई देगा नहीं उधार प्रतिष्ठा तो कोई है नहीं परिवार तो कुछ है नहीं जिनको अपना कह सके ऐसा तो कोई है नहीं ये एक नंगल ही बस सब कुछ है तो इसको रख दिया उसने यही इसका परिवार है यही इसका धन है यही इसकी सारी की सारी आत्मा है उसने उसे संभाल के रख दिया सं्यस्त हो कुछ दिन तक तो बड़ा प्रसन्न रहा और फिर उदास हो गया यह रोज घटता है यह यहां भी घटता है जब कोई आदमी संन्यास्त होता है तो बड़ी आशाओं उमंगों उत्साहों से भरा होता है लेकिन तुम्हारे आशा के अनुकूल ही थोड़ी संसार चलता है और तुम्हारी अपेक्षाएं थोड़ी जरूरी रूप से पूरी होती फिर तुम अपेक्षाएं भी बहुत कर लेते हो तुम अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा कर लेते हो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जितना श्रम करना चाहिए वो तो करते नहीं अपेक्षाएं अटकी रह जाती पूरी नहीं होती जितना संकल्प चाहिए वह तो होता नहीं फिर धीरे धीरे उदासी पकड़ती लोग सोचते हैं कि शायद संन्यास्त हो गए तो सब हो गया संन्यास्त होने से सिर्फ शुरुआत होती यात्रा की सब तो अभी होना है मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं कि बस सन्यास दे दीजिए फिर दो चार महीने बाद आते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं जैसे कि सन्यास से कुछ होने वाला है संन्यास तो सिर्फ सोचना थी कि अब हम कुछ करेंगे वो तो कुछ किया नहीं वो सोचते हैं कि सन्यास ले लिया सो सब हो गया अब जैसी जिम्मेवारी मेरी है अब वो मुझे अदालत में ले जाने की इच्छा रखते हैं कि अभी तक किया क्यों नहीं तो ये आदमी हो गया था सोचता होगा बुद्ध के शिष्य हो गए अब और क्या करना है फिर उदासी आनी शुरू हुई होगी क्योंकि बुद्ध कहते हैं विपसना करो बुद्ध कहते हैं ध्यान करो बुद्ध कहते हैं संकल्प करो बुद्ध कहते हैं भीतर जाओ ये जाता होगा भीतर इसको नंगल दिखाई पड़ता हो झाड़ पर लटका नंगल जाता होगा भीतर वही विचार आते होंगे पीछे अतीत के सोचता होगा ये कहां की झंझट में कहां भीतर जाना कहां है भीतर क्या है भीतर अंधेरा अंधेरा दिखता होगा कि अच्छी झंझट में पड़े अपना हल चलाते थे अपना दो रोटी कमा लेते थे वो भी गई और ये भीतर जाना यह तो सोचे नहीं था बुद्ध को देखा था बुद्ध की महिमा देखी थी बुद्ध का गौरव देखा था बुद्ध का प्रकाश देखा था उसी लोभ में पढ़ के सं्यस्त हो गया था अब यह करना भी पड़ेगा कुछ ये तो सोचता था ऐसे मिल जाएगा पीछे चलते चलते मिल जाएगा तो कई दफे उदासी आ जाती पहली दफे जब उदासी आई तो उसने सोचा इसमें कोई सार नहीं या अपना काम नहीं गया उछट गया वैराग्य से मन पहुंचा अपने वृक्ष के पास सोचा हल को लेकर पुनःग्रस्त हो जाऊं लेकिन मन ऐसा ही क्षणभंगुर यहां रोज ऐसा होता है कोई मुझसे पूछता है कि मन बहुत उदास है मैं क्या करूं मैं कहता हूं तीन दिन बाद आओ वो सोचता है तीन दिन बाद मैं उपाय बताऊंगा तीन दिन बाद वो आता वो कहता मन उदास नहीं मैंने कहा वापस जाओ इतना काफी है इससे समझो कि ये सब क्षण भाव भंगिमाए इनमें इतने उलझो मत आती हैं जाती हैं मौसम की तरह बदलती सुबह सूरज दोपहर बादल गिर गए बूंदाबांदी हो गई अब हर चीज को समस्या मत बनाओ कि बूंदाबांदी हो गई अब क्या करें जैसे कि अब जिंदगी भर बूंदाबांदी होती रहेगी कल सुबह फिर सूरज निकलेगा अब बादल गिर गए अब क्या करें मैं कहता हूं तीन दिन बाद आओ तीन दिन बाद बादल छट जाते इसलिए लक्ष्मी को बिठा रखा वो रोकती लोगों को कहते आज ही चाहिए वो कहती कल परसों टालती वो उपाय है जब तक तुम मेरे पास आओगे समस्या गई तुम्हारी भी गई मेरी भी गई धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि अगर तुम थोड़ा धीरज रखो तो समस्याएं चली जाती अपने से चली जाती इसलिए अंग्रेजी में बीमार के लिए शब्द है पेशेंट पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंस रखे बीमारी चली जाती धैर्य रखे शब्द प्यारा है धीरज रहे तो सब चला जाता कहते हैं कि अगर सर्दी जुखाम हो दवा लो तो सात दिन में जाता है और दवा ना लो तो एक सप्ताह में मगर जाता है धीरज चाहिए यह गया होगा जब तक ब्रश के पास पहुंचा तब तक बात बदल गई बादल घिरे थे छट गए सूरज निकल आया इसने सोचा अरे मैं और यह क्या कर रहा हूं जब हल बखर जोतता था तो कौन सा सुखी था दुःख के सिवा कुछ भी न था अब ना हल बखर जोतना पड़ते न मेहनत करनी पड़ती भिक्षा मांग लाता हूं पहले से अच्छी रोटी मिल रही अच्छी दाल अच्छी सब्जी मिल रही और बुद्ध का सत्संग पहले तरफ़ता था कब निकलेंगे एक क्षण भर को देख पाता था अब 24 घंटे उनकी सन्निधि ये मैं क्या कर रहा हूं सोचा होगा कि इतनी बड़ी संपदा पाने चला हूं बुद्धत्व थोड़ा श्रम तो करना ही होगा थोड़ा भीतर भी हल बखर चलाना होगा बुद्ध कहते थे मैं भी किसान हूं मैं भीतर की खेती बाड़ी करता हूं भीतर बीज बोता हूं भीतर की फसल काटता हूं ऐसे ही किसानों से बुद्ध ने कहा होगा ये क्योंकि किसान किसान की भाषा समझे सोच के कि यह तो मैं गलत कर रहा हूं ये तो मैं व्यर्थ कर रहा हूं ये तो मैं किस दुर्भाग्य में सोचा कि वापस लौट जाऊं नहीं नहीं ऐसा सोचकर विचार कर फिर दृढ़ निश्चय हो वापस लौट आया उसे अपनी मूर्ता देखी और पुनः सन्यास के उमंग से भर गया फिर यह तो उसकी साधना ही हो गई क्योंकि कोई एक दिन आ गई उदासी चली गई ऐसा थोड़ी बादल एक दिन घिरे और चले गए बार बार घिरे बार बार घिरे और बार बार जाए फिर तो उसे तरकी भांत लग गई फिर तो उसने सोचा ही अद्भुत तरकीब है जब भी झंझट आती चले गए जाके देखा अपने नंगल को उस नंगल को देख के उसके अपने पुराने दिन सब साफ हो जाते कि वहीं कौन सा सुख था नरक भोग रहे थे उससे अब हालत बेहतर है अब चीजें सुधर रही हैं और धीरे धीरे शांति भी उतरती और कभी कभी मन सन्नाट से भी भर जाता है और कभी कभी बुद्ध जिस सुनने की बात करते हैं उसकी थोड़ी सी झलक हवा का एक झकोरा सा आता है और बुद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं यद्यपि पूरा पूरा नहीं संभलता लेकिन कभी कभी कभी कभी खिड़की खुलती क्षण भर को सही मगर बड़े अमृत से भर जाती यह होतो तो रहा है अभी बूंद बूंद हो रहा है कल सागर सागर भी होगा बूंद बूंद से तो सागर भर जाता ऐसा बार बार जाता और बार बार वहां से और भी ज्यादा प्रफुल्लित और आनंदित होकर लौटने लगा ये तो उसकी साधना हो गई जब जब उदासी उत्पन्न होती वृक्ष के पास जाता हल्को देखता वापस लौट आता ऐसा अनंत बार हुआ होगा भिक्षु ने उसे बार बार जाते देखकर तो उसका नाम ही नंगलकुल रख दिया वो कहने लगी यही इसका परिवार क्योंकि आदमी अपने परिवार की तरफ जाता कोई अपनी पत्नी को छोड़ाया तो सोचता है वापिस जाऊं फिर अपनी पत्नी को लेकर ग्रस्त हो जाऊं कोई अपने बेटे को छोड़ाया सोचता है जाऊं अब बेटे को फिर स्वीकार कर लूं और ग्रस्त हो जाऊं इसका कोई और नहीं है ये नंगल कुल है इसका एक ही कुल है एक ही परिवार वो नंगल उसमें कुछ है भी नहीं सार उसको कोई चुरा भी नहीं ले जाता झाड़ पर अटका है कोई ले जाने वाला भी नहीं है गांव में मगर यही उसकी कुल संपदा है उसका नाम रख दिया नंगल कुल वो न मालूम कितनी बार गया न मालूम कितनी बार आया लेकिन हर बार जब आया तो बेहतर होके आया हर बार जब आया तो निखर के आया हर बार जब आया तो और ताजा हो गया ये तो घटना भीतर घट रही थी बाहर तो किसी को पता नहीं चलता था कि भीतर क्या हो रहा है एक दिन हल्के दर्शन करके लौटता था कि अर्हत्व को उपलब्ध हो गया पकती गई बात पकती गई बात पकती गई बात एक दिन फल टपक गया एक दिन लौटता था नंगल को देखकर और बात स्पष्ट हो गई अतीत गया वर्तमान का उदय हो गया अर्हत्व का अर्थ होता है चेतना वर्तमान में आ गई अतीत का सब जाल छूट गया सब झंझट छूट गई यही क्षण सब कुछ हो गया इस क्षण में चेतना निर्विचार होकर प्रज्वलित होकर जल और फिर उसे किसी ने दोबारा नंगल को देखने जाते नहीं देखा स्वभावतः भिक्षुओं को जिज्ञासा उठी पूछा आवस नंगलकुल, अब तू उस वृक्ष के पास नहीं जाता है नंगल हंसा हंसा अपनी मूर्ता पर जो वह हजारों बार गया था और उसने कहा जब तक आ सकती रही अतीश से तब तक गया जब तक संसर्ग रहा तब तक गया अब तो नाता टूट गया अब ना मैं नंगल का ना नंगल मेरा अब तो मेरा कुछ भी नहीं अब तो मेरे भीतर मैं भी नहीं अब तो जंजीरन टूट गई अब तो मैं मुक्त हूं लेकिन भिक्षुओं को यह बात सुनकर जची नहीं जची इसलिए भी नहीं कि कोई पसंद नहीं करता यह कि हमसे पहले कोई दूसरा मुक्त हो जाए हमसे पहले और ये नंगलकुल हो गया ये तो गया भीता था आखिरी था इसको तो लोग जानते थे कि है ये गांव का गरीब यही खेतीबाड़ी करता रहा फिर सन्यासी भी हो गया तो कोई बड़ा सन्यासी नहीं वो नंगलकुल बार बार जाए दर्शन को और किसी चीज के दर्शन ना करे नंगल के दर्शन करे ये और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए ये कभी नहीं हो सकता उन्होंने जाके भगवान को कहा बनते यह नंगल झूठ बोलता है यह अर्त प्राप्ति की घोषणा करता कहता मैं मुक्त हो गया लेकिन जो औरों को नहीं दिखाई पड़ता वह सदगुरु को तो दिखाई पड़ेगा तुम्हें दिखाई पड़ेगा उसके पहले सदुगुरु को दिखाई पड़ेगा बुद्ध ने करुणा से उन भिक्षुओं की ओर देखा करुणा से क्योंकि वो ईर्षावश ऐसा कह रहे करुणा से क्योंकि राजनीति प्रवेश कर रही उनके मन में करुणा से क्योंकि उनके अहंकार को चोट लग रही कोई वर्षों से सन्यासी था कोई बड़ा पंडित था कोई बड़ा ज्ञानी था कोई बड़े कुल से था राजपुत्र था इनको नहीं मिला और नंगल कुल को मिल गया वो तो अछूत था आखरी था बुद्ध ने कहा भिक्षुओं, मेरा पुत्र अपने आप को उपदेश दे प्रवजित होने के कृत्य को पूर्ण कर लिया इसने यद्य किसी और से उपदेश ग्रहण नहीं किया लेकिन अपने आप को रोज रोज उपदेश देता रहा जब जब गया उस वृक्ष के पास अपने को उपदेश दिया ऐसे धार पड़ती रही पड़ती रही अपने को ही जगाया अपने हाथों से ये बड़ा अद्भुत है नंगलपुत्र इसकी महत्ता यही है कि इसने धीरे धीरे करके अपने को स्वयं अपने हाथों से उठा लिया ये बड़ी कठिन बात है लोग दूसरे के उठाए उठाए भी नहीं उठते उसे जो पाना था उसने पा लिया और जो छोड़ना था वह छोड़ दिया तब बुध ने यह गाथाएं कहीं इतना चोद यत्ताम पटिवासे अतमत्तना सो अतगुप्तो सातिमा सुखम भिक्षु व्यासी जो आप ही अपने को प्रेरित करेगा जो आप ही अपने को संलग्न करेगा वह आत्मगुप्त स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा उसकी किसी को कानू कान खबर नहीं होगी उसके भीतर ही आत्मगुप्ति चुप फूल खिल जाए जो अपने आप को प्रेरित करता रहेगा जो अपने आप को जगाने की चेष्टा करता रहेगा वो जाग जाता हो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती अत्ता ही अत्तना नाथो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मा संज असम भद्रम वाणी जो मनुष्य अपना स्वामी आप है आप ही अपनी गति है ये बुद्ध का परम उपदेश है अत्ता ही अत्तनो नाथो। अत्ता ही अतनो गति किसी दूसरे की कोई वस्तुता जरूरत नहीं अगर तुम अपने को जगाने में लग जाओ निश्चित ही जाग जाओगे ही अत्तनो नाथो मनुष्य अपना स्वामी आप अत्ता ही अत्तनो गति अपनी गति आप आत्मसरण बनो बुद्ध का जो अंतिम वचन था मरने के पहले वह भी यही था अपोदीपो भव अपने दिए स्वयं बन जाओ आज इतना ही